तो से के पर विषम भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले आप परमेश्वर के साथ विषम सृष्टि के कारण धर्म धर्म का संबंध हो गया एसलवाना सर्वीर से करने वाले आप परमेश्वर का पर निर्भरता के कारण धर्मा धर्म के साथ के साथ संबंध होगा ठीक है से लेना है सृष्टि है सृष्टि का नियमित क्या धर्म और अधर्म का <क्रेण> <धर्ण। नहीं? दर्ण। क्रेण> के... के क्या है धर्म होने से क्या आया है? अच्छी रचना होती है अलग होने से अच्छी रचना नहीं आती है तो सृष्टि से नही धर्मा धर्म के साथ संबंध होता है संबंध होगा किसका और वो सब इसी ही अर्थ है ऐसी शंका होने पर ऐसी शंका होने पर भगवान जब आ भगवान यह कहते हैं भगवान यह कहते हैं क्या कहते हैं देखो न्यादा धनंजया उदासीन वज आसम असत्तम कर्मसि उदासीन वज आन तो उन कर्मों में उन कर्मों में में आसक्ति आसक्ति भगवान ना तो यहाँ पर से, से लेना है सृष्टि आदि कर मोक्ष प्रदान करने वाले भी भगवान है तो उन सभी कर्मो में आसक्ति रहे भगवान कहते हैं आपक्ति रही है उनकी कोई आसक्ति नहीं उन सभी कर्मो में से आप तथा उदासीन की तरह उदासीन समझते कोई व्यक्ति किसी करता है कोई व्यस्त करता है कोई पैसा रहता है उदासीन उदासीन समझते हैं उसे अच्छा करने वाला जिसका उसे अच्छा भाव है ना तो वो किसी करेगा नहीं तो उदासीन की तरह स्थिति उदासीन पर उदासीन की तरह स्थित मुझे या उन कर्मो के साथ कर्म शु असत उन कर्मों में असक्ति से रही तथा उदासीन की तरह स्थिति मुझे वे कर्म बंधन में मुझे डालते हैं या क्या कर्म में ऐसा करना असतम क्या उदासीन पर क्या कहेंगे असत्यम क्या क्या ऊपर है न धनंजय कर्म ऐसी हो सकता हूँ मान तान कर्म आनंजी मुझे वे कर्मी बंधन नहीं करते हैं मतलब क्या है मेरे साथ उन कर्मों का संबंध हाँ मेरे साथ इन कर्मों का संबंध नहीं होता है अब ध्यान देना जो जिस कर्म में आसक्ति होती है रागत होता है उसके साथ कर्म का सम्बन्ध होता है और जिसके साथ कर्म का सम्बन्ध होता है न तो तो उसके साथ क्या होता है धर्माधर्म का संबंध हो है जो उदासीन विचार नहीं है जो आसक्त होता है उसके साथ कर्मों का संबंध होता है और तो कर्मों का संबंध होने से क्या होता है धर्माधर्म तो के साथ संबंध हो जाता है भगवान के साथ कर्मों का भी संबंध नहीं होता है तो फिर उन कर्मों के कारण धर्माधर्म का भी संबंध अन्यभिया जब कर्मों का भी संबंध नहीं है तो कन्ध निष्ठाभ्या उन कर्म के कारण धर्माधर्म का संबंध नहीं होता ना क्या माम माम से लेना है। तारे है, तारे है। अब कौन से कर्म है भूत ग्रामक के विषम विसर्ग प्राणी समूह या प्राणियों के विषम सृष्टि के कारण प्राणियों के विषम सृष्टि के कारण पानी कर्माण है ना तो पानी से क्या लेना है प्राणियों के विपम सृष्टि के कारण कर्म प्राणियों की विषम सृष्टि का कारण क्या है करने कर्म बात जिसको जिसका क्या है कि में है उसको सुख तो मिलता है और में तो धर्म मिलता है गया। के धन में नहीं डालते प्राणियों के विषम सृष्टि के कारण इन कर्मों का मेरे साथ संबंध नहीं मिलता है मेरे साथ संबंध है कर्मगा है? में डालते हैं जिनंत में, है कर तो में कर्मो का संबंध न होने में कारण को कहा जाता है ईश्वर में कर्मो का संबंध होता है या असम्धत्व का असंबंध ईश्वर में कर्मों का संबंध न होने में कारण को कहते है तो कर्मों उदाखी ना। उदाखी ना। तो का संबंध ना होने में क्या कारण है का उदासीन वासी कोई उदासी उदासीना जैसे कोई उपेक्षा करने वाला होता है तदव राशीनम उसके समान ही रहने वाला मतलब उदासीन के समान रहने वाला उपेक्षक के समान रहने वाला क्योंकि आत्मा का अभिक्व है या क्योंकि आत्मा का अधिकार दहित आत्मा का विकार बहतत्व है या तो ये क्योंकि आत्मा अधिकारी है या आत्मा विकार रहित है तो जब आत्मा विकार रहित है तो उसमें तो कुछ लालत कुछ हो सकता है नहीं तो है उदासन रहेगा और ज्ञान देना जो अज्ञानी जी होते हैं ना तो हृदय इंद्री साथ के साथ काला होने के कारण क्या होता है कुंडली के साथ का अपने अधिकार आरोप करते हैं अधिकार उनको अधिकारों का आरोप करते हैं और आरोप का हेतु क्या होता है अविज्ञा के कारण आरोप कर लेते हैं क्यों लगा उनका आरोप कर लेते हैं तो आरोप का हेतु क्या है अभिज्ञा और जो अभिज्ञा भगवान में कभी होता है सोच लेता तो आरोप का हेतु अभिज्ञा ही नहीं है तो आरोप जो अब आरोप का है तो अविद्या ही नहीं है तो उनमें कुछ आरोप होगा है ना? तो क्या है कि वो अविद्या है भी, नहीं ही नहीं था अधिकारी ही मोल जाता है उनको अपना स्वरूप श्रोतन मोल जाता है अधिकारी उदासीन की तरह रहने वाला हूँ क्योंकि आत्मा अधिकारी है आत्मा क्या है अधिकारी इसलिए उदासीन की तरह रहते हैं आत्म्ञानी भी उदासीन की तरह रहता है जिसकी अविद्या उदासीन की तरह रहता है भगवान तो क्या है कि इसकी अविद्या से रही है सदा भी अविद्या से रही है आये रहता है उदासीन की तरह है अब देखेंगे असतम का असतम है ना तो असतम का तो होता है आसक्ति से रही असतम का क्या है आसक्ति से रही कर्मो में आसक्ति दो प्रकार की होती है एक फलाशक्ति एक तो फलाशक्ति रूप है और दूसरा क्या है कर्तृत्व अभिमान रूप कर्तव्य फलों में दो प्रकार से आसक्त होता है व्यक्ति जब फलों में आसक्त होना दो प्रकार का है फलों में आसक्ति दो प्रकार की है एक तो फल फल की आसक्ति दूसरा कर्कृत अभिमान तो दोनों से रहित है ऐसा भ्रष्टकार कैसे असक्तम कर फलासंग रह रहितम अभिमान वर्तितम दो इसका विस्तार क्या हो गया कि फल की आशक्ति से रही फल की आशक्ति से फल आसन का आसन का क्या है आशक्ति और वहाँ असक्तम है ना श्लोक है तो असक्तम सप्तम का है सप्तम का क्या था आशक्ति असक्तम का क्या आशक्ति से रही और फलासन है ना यहाँ आसन शब्द है आसन है ना तो यहाँ आसन आम उत्सव है तो आसन का है आशक्ति फल में आसक्ति से रहे तथा से रहे किससे लेके में स्तंभ दो प्रकार से होता है फल की आसक्ति से और सर्चित तो विमान से कर्म में स्तंभ दो प्रकार से तकृत से और फल तो से।, न न से और फल की आसक्ति से दो प्रकार से क्या होता है कर्मों में संग दो से कर्मों में अब देखेंगे सकती है नहीं तथा सकती अभिमान ऐसी मैं कर्मो को करता हूँ तो तो हाँ न, न, न, एक मिनट जाओ बताइए अभी एक बार हो जाने दो लिए एक बार हो जाने दो फिर दोबारा कर देंगे उसको अब देखेंगे अहम करूँगी ऐसा लगा असक्तमता ऐसी फलाशक्ति रही तथा अहम करूँगी इसी अभिमान वर्गी मैं करता हूँ इस प्रकार तो से रही एक हुआ तथा आम विमान ऐसी विमान ऐसी कौन जगत की पुष्टि आदि करना थल की आसक्ति ऐसी रहित रहित है इस कारण अन्य भी कर्ित हवा अन्य व्यक्ति के भी अन्य व्यक्ति का भी कर्तव्य के अभिमान का अभाव अन्य व्यक्ति का लेना है अन्य ज्ञानिया के कर्तृत्व के अभिमान का अभाव कर्तव्य अभिमान का अभाव क्या फलाफंग भाव तथा फल आसक्ति का अभाव फलवी आसक्ति का अभाव बंधन रहित होने का कारण बंधन रहित होने का कारण है या मोक्ष का कारण है तो बंधन रहित होने का कारण एक बताया कि जो जो और है दो ना बताया दो अभाव तथा फल में आसक्ति का अभाव बंधन रही करने का बंधन रहित करने का कारण है ठीक है अन्य ज्ञा क्या कारण है कर्तव अनुमान का अभाव तथा फल में आसक्ति का अभाव अन्यथा अन्य प्रकार था, से अन्यथा मतलब क्या हुआ यदि कर्तिक का अभाव नहीं है अर्थात उसने कर्तवान है अर्थात उसने कर्तवान है तथा फलासंग आजा फला फल में आ सकती है तो क्या होता है कर्म भी बदते तो वो कर्मो से बढ़ जाता है कर्मो के वर्जन में होता है अन्यथा मुढ़ा कर से अन्यथा हुआ मूड मूड कर से यहाँ पर अज्ञान क्या थे हाँ आत्मस्वरूप अन विद्या आत्मस्वरूप में न जानने वाला अज्ञानी अन्यथा हुआ अज्ञानी कोषकार की तरह कर्मों से बन जाता है कोषकार कहते हैं ना रेशम बनाने वाले कीट को कहते हैं कोषकार रेशम जो कीट बनाता है नो कीट क्या बनाता है रेशम का कोष बनाता है सालक भी वर्ष का उच्चार नहीं होता है कहने कोई सुबह न मतलब क्या होता है आवरण और वो कोस का निर्माण करता है और वो फिर वो बाद में क्या होता है वो उसमें छेद करता नहीं है और बना लिया उसी फस जाता है जाता उसी दिन्दर. है ना मुँह इसलिए उसको, उसको मालूम नहीं छेदा चाहिए को वो क्या उसी में फंस जाता है और जो लोग रेशम के कपड़े पहनते हैं ये बड़े अटोबित कपड़े धोते हैं ये जानते बनते हैं रेशम का और कोष एक सीढ़ा क्या करता है कोष बना करके उसके अंदर रह जाता है और ये सब रेशम जब कपड़े होते हैं तो उन कोष को तोड़ तोड़ करके सबको गर्म पानी में डाल देते हैं आसन बनाने के लिए तो बहुत तो तो सारे गंतियों लोग हत्या होती है तो अब जो है ना ये सब ढि का जो है लगा ओढ़ना है ये सब ये कपड़े करना और भी लोगों की बुद्धि बड़ी दूसरी होती है जो महामरणेश्वर और आचार्य गिर गुरु बड़े बड़े महात्मा है जीवन की बड़ी होती है जब धनमान मरान्वित लोग हो जाते हैं ना तो कुछ समझते नहीं। नहीं। नहीं। अभी, अभी ये, ये, ये ये कपड़े ये ये, ये तो राजी कपड़े हैं राजा राजाओं के लिए साथ ही नहीं है जाकर देखा या बनाते है जबू को ऐसा सुट गया है, है। वहाँ देखना भैनी ने टिप्डी दिया है ये कैसे वैश्वी कपड़े बनते हैं लेकिन कोई महापुरुष पहनते हो तो उनको कहना नहीं कष्ट होगा और खुद लिए तो प्रयास करना चाहिए साधु के लिए मोती कपड़े सूती कपड़े मोती कपड़े ज्यादा अच्छा अमेरिका के लोगों ने आपको सबसे अच्छे सबसे अच्छा कपड़ा सूती है शरीर स्वस्थ रहता है उससे और नकली कपड़े तो सड़े है ना सूती तो भी कपड़ा तो है साधक को मोटा पहनना चाहिए मोटा भोजन मोटा कपड़ा और सड़क भड़क के कपड़ा पहने से मन भी सड़क बहुत महंगा कपड़ा पहने कपड़े में कहीं भी बैठ जाओगे मिट्टी लेते हैं महंगे कपड़े वालों खराब तो अच्छा चाहिए अन्यथा अन्य वो अज्ञानी व्यक्ति की तरह मतलब रेशम बनाने वाले सीधे कितने बन जाता है यह दिखना है अब देखो जो आपने कहा तो कहाबारा देखो है, है ना, वो भी कैसा होना चाहेंगे स्वयं मरे हुए मारे हुए अंग्रिग का नहीं लेना चाहेंगे साधना के ले। लिए। लेकिन जो बाजार में दिखते हैं तो कैसे पता चलेगा तो नहीं खरीदो सीधी बात है अपना आसन साधारण आसन सकते कुछ का आसन बना सकते है उसके तो ऊपर तो तो तो तो तो ये तो सहिंसा को बढ़ावा देना है तो अब देखेंगे धनंजय हे धनजयम उन कर्मों में आसक्ति से रहित तथा उदासीन की तरह स्थिति मेरे माँ में ना मुझे वे कर्म बंधन नहीं करते है या मेरे साथ उन कर्मों का संबंध नहीं होता है अब ध्यान देंगे तो यहाँ पर हमने क्या बताया था यहाँ तानी कर्मारी है ना तो जो तानी करवाड़ी है ना ये भगवान ने जो कहा है तो यानी तानी कुछ श्लोकों से ही खोलना चाहिए तो श्लोकों में देखो कृषि स्वाम अवशाम पुनः थे ना ये सृष्टि रूप कर्म पूर्व में कहा रहा हमें कौन सा कर्म गया है? अच्छा और सब भुगतानी कौन से प्रकृति में यानी माम के सभी प्राणी प्रकृति में लीन हो जाते हैं तो लीन करने वाले जो भगवान ने लीन करना उनका कर्म है और कल कक्षे होने पर उनको देता हूँ तो यहाँ उत्पत्ति कर्म कहा गया है क्या कर्म कहा गया है तो यानी तानी से जो तानी से जो श्लोक में आया है उसको तो श्लोक से ही पदों को लेना चाहिए ठीक है अब धर्मा धर्म सबको भक्ति में आया है श्लोक में नहीं आ रहा है ना अच्छे बुरे कर्मों से धर्मधरण दर्म होता है इसलिए मैंने कहा कि हे धनंजय उन कर्मों में आसक्ति से ऐसी या उन कर्मों में हराशक्ति ऐसी तथा शक्ति को विभाग में रहित उदासीन की तरह स्थिति मेरे साथ उन कर्मों का संबंध नहीं होता है किन कर्मों का सम्बन्ध नहीं होता है सृष्टि कर्मो का जब इन कर्मों का संबंध नहीं होगा तो इन कर्मों के निमित्त इन कर्मों के निमित्त से धर्माघर्म होगा जी ऐसा लगा मेरे साथ जगत की सृष्टि आदि कर्मों ऐसी सम्बन्ध नहीं होता है जब सृष्टि आदि कर्मों से संबंध नहीं होता है तो इन कर्मों कर्मोत्त या इन कर्मों के कारण नहीं है ऐसा लगाएंगे यहाँ अच्छा अच्छा अच्छा ये भाषिकार ठीक कह रहे हैं आप बताइए फिर भाग ऐसी देखेंगे भूत प्राणी समूह के प्राणी समूह के कर्म तो कर्म कैसे है की विषम सृष्टि के निमित्त है? तो अच्छा, है ऐसा लगाओ फिर लगाना है आपको विषम सृष्टि का निमित्त धर्माधर्मूल कर्म यदि विषम सृष्टि का निमित्त कर्म तो धर्मा धर्म होगा क्या होगा लेकिन जो स्तानी का है भगवान ने तो सानी से आपको पहने वाले से पकड़ना पड़ेगा इसलिए ऐसा करना पड़ेगा जिसका क्या है विषम सृष्टि का निमित्त धर्मा धर्म मूलक जगत की सृष्टि आदि धर्म सृष्टि आदि जोड़ना पड़ेगा सुनता सा धर्म सृष्टि हाँ विषम सृष्टि का निमित्त धर्माघर्मूल धर्माधर्म मूलक बचते है धर्मा धर्म मूल है जिसका सृष्टि का निमित्त धर्माघर्म मूलक सृष्टि आदि धर्म कौन से करने दिया दिया। और यदि करना भी चाहे तो लाक्षणिक मानना पड़ेगा यदि ऐसा ना अब कहेंगे ऐसा करना चाहे विषम विषम विसर्ज निमित धर्मा धर्म रूप कर माली तो लाक्षणिक लोग मानकर लगा भी सकते हैं क्या विषम विसर्ग विसर्जन धर्मा धर्म रूप कर मानी तो लाक्षणिक लगाना पड़ेगा और नहीं तो यही करना विषम सृष्टि का निमित्त धर्म धर्म बुल्ल कर में ऐसा कुछ कर लेंगे कुछ तो कहीं तो करना पड़ेगा कुछ ऐसा भी कर लेना आगे देखेंगे शस्त्र भूत ब्राह्म विश्वजामी ध्यान देना भगवान ने क्या कहा है पहले ये भूत ब्राह्मण इमम आया था ना आठवें में विश्वजामी पुनः पुनः भूत ग्रामम इम इस इम भूत ग्राह्म पुनः पुनः विश्वजामी इस प्राणी समूह की बार बार रचना करता हूँ तो प्राणियों की बार बार रचना करते हैं इसमें कहा अष्टम में और नवम में क्या कहा कि उदासीन उदासीन, उदासीन थी थी। तो में पर यह संदेह होता है कि भगवान का गठन गुरुद्ध है जो उदासीन की तरह स्थित है वो पुनः पुनः सृष्टि कैसे करेगा और जो पुनः पुनः विसाम इस प्रकार पुनः पुनः सृष्टि करता है वो उदासीन की तरह स्थित कैसे हो सकता है संदेह ऐसा नहीं मगर यह तत्र भूत ग्रामम एवं विद्यामी एवं इस प्राणी समूह की रचना करता हूँ क्या उदासीन वालासीनम क्या कर लेना और उदासीन की तरह स्थिति इस प्रकार विरुद्ध कहा जाता है इस प्रकार विरुद्ध कहे जाते हैं ये विरुद्ध वचन कहे विरुद्ध वचन कहा जाता है लग जायेगा तब भूत ब्राह्मणामी क्या उदासीन वालासीनम यह विरुद्ध वचन कहे जाते हैं इसलिए उस कन्ने के परिहार के लिए उस संदेह के तो के, के लिए संह क्या हुआ उस के के लिए काफी लगाइए मया अध्यक्ष प्रकृति ही मया प्रकृति का चराचर जगत मया मया प्रकृति प्रकृति ही ही ने कौंते मैं अध्यक्षण का होता है क्या होता है प्रेरक से तो प्रेरक के द्वारा प्रकृति कैसे होगी प्रेरित की मुझ प्रेरक से प्रेरित प्रकृति मुझ प्रेरक से प्रेरित प्रकृति चराचर सही जगत को उत्पन्न करती है चराचर सही जगत को लगाइए कौन से या मुझ प्रेरक या कर होता है मुझ प्रेरक से प्रेरित प्रकृति और भागवार ऐसा हो जाएगा की मुझसे प्रेरित प्रकृति क्या हो जाएगा या मुझ प्रेरक के प्रेरित प्रकृति या मुझसे प्रेरित प्रकृति कराकर सही जगत को उत्पन्न करती है और क्या ऐसा भी कर सकते है मैं कर लेना निर्विकारण साक्षण की प्रेरक और अध्यक्षण का तो क्या हुआ प्रेरक कि प्रेरक निर्विकार साक्षी के द्वारा प्रेरक कैसा है भगवान प्रेरक निर्विकार साक्षी के द्वारा प्रेरित प्रकृति मया तरफ है, मैंने बताया प्रेरक निर्विकार साक्षी के द्वारा को उत्पन्न करती है ऐसा अनेक हितुणा जगत भी परिवर्तित इस कारण जगत भी परिवर्तित भी होता रहता है अथवा जगत निश्चलता रहता है इस कारण से जगत इस कारण से जगत उत्पन्न होता रहता है ऐसा जगह ना या जगह जगत चलता रहता है इस कारण से तो कारण यही हुआ ना कि प्रेरणा क्या कहते हैं तो कारण प्रेरित होकर प्रकृति काम करती है शांत मत में जल प्रकृति करती है ईश्वर से निश्चित प्रकृति ईश्वर ऐसी प्रेरित प्रकृति करती है गर्व है की इस प्रेरणा से इस हेतु से हेतु क्या है भगवान की प्रेरणा जो प्रेरणा प्रकृति लेते हैं इस अध्यक्षता के द्वारा या प्रेरणा के द्वारा जगह चलता रहता है जगत पति चलता रहता है लगाइए मजा करके में निर्विकार स... अभिक्रिया है ना इसका दुबार निर्विकार निर्विकार स्वरूप या निर्विकार सब और से ज्ञान मात्र स्वरूप निर्विकार सब और से ज्ञान मात्र स्वरूप के द्वारा सब और से ज्ञान मात्र विषिकार्ञान सब और ऐसी ज्ञान मात्र ज्ञान मिला जो संघोखंड नमक का ढेला खंड में आप ऊपर नीचे दाएं बाएं बीच में कहीं भी क्या है वो सें भी सेंगो है उसे अक्री तो पूछे क्या नमक का जो खंड होगा ना नमक का टुकड़ा होगा वो सेंहा जिसमें कहते है, है न, वो सिंह रेस में निकलता है इसलिए उसका प्राचीन नाम क्या है सिंह हाँ सिन्धु रेस में होने वाले घोड़े को भी सेंधो कहा जाता हो नमक को भी कहा जाता है आजकल उसको हिंदी में जाने लगे हैं सीना सब भ्रंश हो गए हैं होगा तो नमक का जो टुकड़ा होगा ना उसको ते तो से क्या। सब से क्या है, है। तो कुछ है? तो है।, है? है क्या उसी प्रकार से परमात्मा सब ओर से क्या है ज्ञानी है ज्ञान से अतित कुछ ज्ञानी है वो कहीं भी पिछली विचार करो ज्ञान से अतित्व नहीं लगाएंगे भैया अब इसलिए आत्मना का अर्थ है निर्विकार स्वरूप सब ओर से ज्ञान मात्र या निर्विकार सब ओर से ज्ञान मात्र स्वरूप निर्विकार सब ओर से ज्ञान मात्र स्वरूप निर्विकार्ञान मात्र स्वरूप है कि प्रेरक निर्विकार तथा सब ओर से ज्ञान मात्र स्वरूप मेरे से प्रेरित निर्विकार सबोर से ज्ञान मात्र स्वरूप मेरे से प्रेरित अध्यक्षण का जो होता है ध्यान रखना प्रेरकिरण प्रेरक के द्वारा लिखा नहीं है प्रेरक के द्वारा तो ये क्या प्रकृति करके किया है अविद्यालक्षणा मम त्रिगुणाथी का माया अविद्या का माया परमानंद भारतीय अविद्यालक्षणा का भी करते हैं अविद्या संयुक्त की जिंदी से संयुक्त त्रिगुणाथम का माया और दूसरे लोग अर्थ करते हैं अविद्या को तिरुणात्मिका माया तिरमाया तो और अविद्या काम की और वो संयुक्त कहते हैं परमाणु अविद्या से संयुक्त है की मेरी अविद्यालक्षण त्रुनात्मिका माया चराचर सही जगत को उत्पन्न करती है ये प्रकृतिगत हो गया है क्या त्रुनात्मिका अविद्यालक्षणा माया है और ये किसको उत्पन्न करती है चराकर सही जगत को उत्पन्न करती है सूर्य उत्पादित क्या कथा और वैसा मंत्र वर्णा है क्या एकोदेवा स्वर भूटेश गुंडा एक, एक परमात्मा सभी भूतों में भूत है भूत है मतलब छिपा हुआ है एक परमात्मा सभी भूतों में छिपा हुआ है या गुडा कर रहे दुर्विद्यस्पील स्थित दुर्विद्वीय रूप से स्थित है एक परमात्मा सभी प्राणियों मेंोहित है या दुर्विद्यस्थी स्थित है सर्व्यापी सभी में व्रक्त होकर रहने वाला है तथा सभी भूतों का अंतरात्मा है सभी भूतों का अंतरात्मा है कर्म वो कर्मों का घटना है।, है कर्मों और सर मूटा का आधार है सभी भूतों का आधार है साक्षी है चेतन है केवल केवल का, का क्या होता एक अदी अकेला और निर्गुण है निर्गुण का क्या गुण रही क्या निर्गुण ऐसा परमात्मा है और जे कुना का निमित्ते हेतु से हेतु क्या बताया अध्यक्ष के प्रेरक प्रेरक प्रेरक में धर्म प्रेरक में रहने वाला धर्म क्या होगा तो और तो धर्म क्या है प्रेरणा नहीं है की इस प्रेरकत्व के द्वारा या इस प्रेरणा के द्वारा हे कौन से व्यक्ता से चरासर जगत से सभी अवस्थाओं में परिवर्तित होता रहता है या सभी अवस्थाओं में बना रहता है व्यक्ति के टू से संपूर्ण जगह सभी अवस्थाओं में बना रहता है या तो चलता रहता है सभी अवस्थाओं में जगह से बना रहता है व्यक्त और अव्यक्त अभी जगह की व्यक्ति अवस्था है कैसी अवस्था है नाम रूप विभाग नाम रूप विभाग वाले जगत को क्या था व्यक्ति और सृष्टि के में था नाम रूप विभाग से रही तब तो वो क्या है वो अब अलग है मिट्टी से तमाम आप घर कुल्हाड़ और तमाम तरह के आप पदार्थ बना दीजिए तो ये मिट्टी की क्या हो गई इसमें नाम रूप है ये घट है ये कुलझड़ है ये याव है अलग अलग हो है और जब ये घट शराव वाली नहीं बने थे तब ये नाम रूप थे घट शराब वाली नाम नहीं थे रूप नहीं थे तब कैसे तो ये अब बताएंगे जगह पहले अब रूप से रहता है के पहले बात हो व्यक्त से रहता है तो लगाएंगे कौनते है इस प्रेरणा रूप निमित्त से या इस प्रेरक रूप निमित्त से दे व्यक्ता व्यक्त रूप संपूर्ण जगत सभी अवस्थाओं में बना रहता है सभी अवस्थाओं में बना रहता है या सभी अवस्थाओं में चलता रहता है तो दे अब देखेंगे सभी अवस्थाओं में अब में ऐसा ही क्योंकि जगता सर्वा प्रवृत्ति जगत की संपूर्ण प्रवृत्तियाँ जगतः सर्वा प्रवृत्ति क्यूँकी जगत की संपूर्ण प्रवृत्तियाँ कर्मत्व आपत्ति निमित्त ज्ञान के कर्म होने के लिए है ज्ञान का कर्म होने के लिए है मतलब ज्ञान के कर्म होने के कारण है या कि कहे ज्ञान का कर्म होने के लिए है ज्ञान का कर्म होने के लिए है कौन तो, जगत की सभी प्रवृत्तियाँ कोई प्रवृत्ति हो और उसका तो चेतन उसको प्रकाशित न करे ऐसा हो सकता है क्या तो क्या है की वो तो वो ज्ञान का, का कर्म बनता है चेतन के प्रकाश का चेतन के ज्ञान का कर्म बन जाता है बताएंगे कैसे प्रवृत्ति होती है अहम एकदम भूखे मैं इसे खाऊंगा मैं इसे खाऊंगा और खाऊंगा ना भविष्यकाल है और अहम एकदम पश्च्या मैं इसको देखूंगा अहम एकदम सुनूंगी मैं इसको सुनता हूँ अहम इदम सुखम अनुभवी मैं इस सुख का अनुभव करता हूँ ये hey. hmm. करता हूँ यह करता हूँ उसके लिए यह, यह करूँगा इसको जानूंगा अब समझने का प्रयास करूँ ज्ञान बोला जगता सर्वा जगत की संपूर्ण समृतियाँ अब दोबारा लगाना मैं इस क्या मैं इसे खाऊंगा मैं इसे और मैं इसे सुनता हूँ मैं इस सुख का करता हूँ मैं दुख का अनुभव करता हूँ उसके लिए या करता हूँ मतलब यह फिर करता हूँ किसके लिए मैं मैं इसे खाऊंगा तो खाने के लिए फ्रवृत्ति करना पड़ेगा मुँह में डालना पड़ेगा तब से होगा हुँ? और अहम और मैं इसे देखता हूँ तो देखने के लिए भी दुर्चि है आप इधन बदल लोग देखोगे और अहम इधनोंगी मैं इसे सुनता हूँ तो सुनने के लिए भी होती है इस सुख का अनुभव करता हूँ सुख का अनुभव करने के लिए प्रवृति और मन दुखाम है उसके लिए यह करता हूँ और इसके लिए ये करूंगा अभी कर रहा हूँ प्रवृत्ति और यह प्रवृत्ति करूंगा बात ऐसा आजी के लिए यह प्रवृत्ति करता हूँ या प्रवृत्ति करूंगा एकदम जाम इसे जानूंगा इसे जानूंगा जानने के लिए प्रवृति इत्यादि कर इत्यादि प्रवृत्तियाँ औगति निष्ठा औगति निष्ठा करते है कि ये अवगति के अधीन है मतलब ज्ञान के अधीन है किसके अधीन है और ज्ञान क्या, क्या है आत्मा ही है ज्ञान क्या है इत्यादि प्रकृतियाँ ज्ञान के अधीन है या तो आत्मा के अधीन है और अवगति अवसाना अवगति अवसाना का क्या अर्थ है कि ज्ञान में ही समाप्त होने वाली है या ज्ञान में ही धीन होने अवगति ने साकार करना ज्ञान में स्थित या तो हाँ ज्ञान के अधीन अर्थ सकते है ज्ञान में स्थित है या ज्ञान की अधीन है ज्ञान कौन है आत्मा ज्ञान रूप आत्मा है ना इत्यादि प्रवृत्तियाँ ज्ञान ज्ञान की अधीन है तथा ज्ञान में ही लीन होने वाली है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज्ञान रूप आत्मा से ही सब कुछ है ये बताने के लिए कहा गया ज्ञान रूप आत्मा से ही या सब कुछ है या बताने के लिए कहा गया अब देखेंगे यो अश्व अभ्यक्षा कर्मी गोमन परमय में परमयोग यहाँ पर हृदय काफी लेना है क्ष जगत का इस जगत का हृदय है किसमें है हृदय इत्यादि मंत्र इसी अर्थ का उत्पादन करते हैं जो हृदय में स्थित है ना तो पूरी और शरीर की सब उसी सबूत है और रहने वाला अध्यक्ष है ना प्रेरक है न हृदय में कर्मेर का हृदय हृदय में रहने वाला जो क्या है वो अध्यक्ष प्रेरक है तो शरीर और मन से जो समय होती है तो आत्मा की प्रेरणा सब है सबके अध्यक्ष या सबके सब सब प्रेरक सबके प्रेरक चैतन्य मात्र एकस्त मतलब एक परमात्मा का सबके प्रेरक अध्यक्ष भूत का प्रेरक सबके प्रेरक चैतन मात्र का ज्ञान मात्र सबके प्रेरक ज्ञान मात्र एक परमात्मा का ठीक है एक ज्ञान मात्र एक परमात्मा वस्तुतः सभी भोगों के संबंध से रहित है सर भोग भोगना है ना कि <से> सभी भोगों के संबंध से रह रहेगी तो देते हैं सभी के प्रेरक चैतन्य मात्र एक परमात्मा वस्तुतः सभी भोगों के संबंध से रहित है उसके साथ किसी भोग पदार्थ का संबंध किसी भोग का संबंध नहीं है किसके साथ परमात्मा के साथ वस्तुता संबंध नहीं है परमात्मा बोला है ना वस्तुता इसके साथ संबंध नहीं है और अन्य से चेतनांतरे अन्य से चेतनांतर स्वभाव तथा अन्य चेतन का अभाव होने पर अन्य चेतन का अभाव होने पर अन्य कोई चेतन है नहीं उसके अलावा और देखेंगे अन्य चेतन का अभाव होने पर जो अन्य कोई चेतन हो तो ध्यान देना परमात्मा इस पर, परमात्मा एक परमात्मा के साथ भोग पदार्थ का संबंध है तो जिसके साथ भोग का संबंध होता है उसी को तो भोगता कहा जाता है और इस परमात्मा के साथ भोग का संबंध नहीं है तो उसे भोगता कहा जाएगा तो ये परमात्मा को तो भोगता हुआ नहीं अब यदि दूसरा कोई चेतन हो तो वह भोगता हो सकता है दूसरा कोई चेतन है क्या तो इसे दूसरा भोगता है तो वही कहते हैं अन्य चेतना के का अभाव होने पर अन्नभोक्ता का अभाव होने से भोक्ता का अभाव क्योंकि शंकर वेराम सिद्धांत में चेतन एक ही माना गया है अब जो एक माना गया है तो वो तो सभी भोग के संबंध से रही थे और अन्य चेतन है नहीं तो अन्न भोक्ता होगा वहाँ अन्य चेतन का अभाव होने पर अन्नभोक्ता का अभाव होने से है औ चिम निमित एवं सृष्टि किस कारण या सृष्टि होती है किस कारण या सृष्टि होती है इस विषय में प्रश्न और उत्तर असिध है दोबारा देखेंगे इसको तो। और वैसा होने से तथा तथा वैसा होने से सभी के प्रेरक ज्ञान मात्र एक परमात्मा का या ज्ञान मात्र एक ही परमात्मा के साथ वस्तुता सभी भोगों के संबंध का प्रभाव है के तो सभी के प्रेरक एक चेतन मात्रस्तुता सभी के संबंध का भोग अभावे और उससे अन्य चेतन का अभाव होने पर अन्य भोक्ता का अभाव होने से अन्य भोक्ता का अभाव।, अभाव होने से अन्य भोक्ता तो है नहीं तो अब वो तो भोक्ता है नहीं कौन एक परमात्मा अन्य कोई भोगता है नहीं तो किस कारण ये सृष्टि होती है मतलब ये सृष्टि किसके किस भोग के लिए होती है भोग होता है में क्या है सुख, सुख, का साथ, सुख तो भो भी अनुभव अथवा भोग सुखानुभोगी भोग है दुखान भोग क्या है सुखान भो अनुकूल भोगान भोग भोग जब कोई भोगता ही नहीं हुआ ना तो किस कारण ये सृष्टि होती है भोगता नहीं हुआ तो किस कारण ये सृष्टि होती है इस विषय में प्रश्न कौन सा प्रश्न किस कारण सृष्टि होती है और इसका उत्तर यहाँ पर प्रश्न और उत्तर दोनों असिध्य है या प्रश्न और उत्तर दोनों अन्यूठनी ऐसा ही ये हाँ अब ध्यान देना फिर आगे आ रहा है एक मंत्र को अधा अध साक्षात वेद साक्षात कौन जानता है मतलब इसको साक्षात साक्षात कौन जानता है क्या अब देखेंगे है ना है। अच्छा ऐसा लगाना इस विषय में साक्षात कौन जानता है नहीं एक मिनट साक्षात कौन जानता है साक्षात कौन और ई इस विषय में कह प्रमोचक कौन कह सकता है इस विषय में कौन कह सकता है क्या कुता आयाता ये जगत कहां से आया जगत का जहर करने में ये जगत कहां से आया और कुम विशिष्टि और ये विषम रचना किस कारण से हुई या विषम सृष्टि किस कारण से हुई लग गया साक्षात कौन जानता है अधिक साक्षात कौन जानता है एक अर्थ कि इस विषय में का प्रभोचक कौन कह सकता है कुटा आ जाता आ जाता कर आया या उत्पन्न हुआ जगत कहाँ से आया कहा से उत्पन्न हुआ और किस कारण से या विषम सृष्टि का किस कारण से या विषम सृष्टि होगी तो मतलब क्या है ये प्रश्न और उत्तर दोनों कैसे अनुरोचनी का समझना कठिन है इत्यादि मंत्र, मंत्र के से भी क्या है इत्यादि मंत्र के से भी यही बात सुध होती है यही बात सुबो कौन की प्रश्न और उत्तर दोनों अनुरोचनी है दर्शितम क्या भगवता अज्ञाने लाग्रतम ज्ञानम सेन्मयंत्र क्या अज्ञानी नाग्रतम ज्ञानम सेन्मय यंतवा इसी भगवता दशितम इस प्रकार भगवान ने कहा है क्या अज्ञानी नागरत ज्ञानम अज्ञान से ज्ञान आच्छादित है इस कारण से प्राणी मोह को प्राप्त हो रहे हैं इसी भगवता दर्शिका में इस प्रकार भगवान ने कहा है तो अज्ञान के कारण ये सब चल तो है तो अज्ञान ही इस समूह हो गया और कोई प्रश्नोत्तर बनता नहीं है तो अब देखेंगे एवं एवं सर्वजंतु नाम आत्मानम इस प्रकार सभी प्राणियों के आत्मा इस प्रकार इस प्रकार नित शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाले सभी प्राणियों का आत्मा मुझे होने पर भी इस, इस प्रकार सभी जंतुओं का आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला मुझे होने पर भी गया? इस प्रकार सभी जंतुओं के आत्मा तथा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला मुझे होने पर भी नित्य कर ऐसी सदा रहने वाले शुद्ध कर से अभिद्या और बुद्ध का ज्ञान रूप जाना और मुक्त में और ऐसा होने पर भी देखो वाले ओ जानतीश्रितम भाव अजानता परम भाव अजानता मम भूत महेश्वर लगाएंगे भूत महेश्वर मम परम भावम अजानता भूत महेश्वर मम पर अजानता माम आश्रित भूत महेश्वरम मम परम भाव अजानता भूतों के महान ईश्वर, प्राणियों के महान ईश्वर सोने भगवान है ना, प्राणियों के महान ईश्वर मेरे पर भाव को न जानने वाले या मेरे पर भाव को न जानते हुए मेरे पर भाव को न जानते को, मेरे पर भाव को न जानने वाले मूड मूड कहते हैं मेरे पर भाव को न जानने वाले अभिवेकी मानुषम समूह आश्रितम माम और जानम के मनुष्य शरीर धारण करने वाले मेरी अवहेलना करते हैं मनुष्य शरीर धारण करने वाले मेरी अवहेलना करते हैं भगवान ने लोक कल्याण करने के लिए मनुष्य जैसा शरीर धारण कर लिया है कैसा शरीर अब यही है की मनुष्य शरीर धारण करने वाले या मनुष्य मनुष्य शरीर धारण करने वाले मेरी अवहेलना करते हैं मेरा तिरस्कार करते हैं मनुष्य हाँ मतलब क्या है की मनुष्य शरीर धारण करने वाले मेरी और मेरा तिरस्कार करते हैं तो तिरस्कार करने वाले कहते हैं मिन्द कैसे वो मे अवहेलना करते हैं अवहेलना ही तो वह सबसे बोलना चाहिए भगवान का आदेश है उसको नहीं बोलना तो क्या है अभिनना तो होगी भगवान की कोई पिता का कहे पुत्र ऐसा ऐसा करना और नहीं माने तो क्या होगी पिता की तो जो भी और है भगवान अच्छा और लोग ऐसा सोचते हैं ना या हमने क्या बोला मनुष्य मेरी अवहेलना करते है अच्छा और देखेंगे अभी और लगाइए फिर एक बार और देखते हैं कुछ लोग ऐसा भी समझते किस बात के भगवान तो ने ये आदमी भी तो एक आदमी थे वो बोले श्री कृष्ण के मरने के चार सौ साल बाद लोगों ने भगवान मर उनको बैठे थे अच्छे थे पहले तो वो भगवान मारे नहीं सकते ऐसा अनुभव होगा कैसे नहीं अब देखेंगे अब देखेंगे अवजानन की करके करके कर की मेरा करते हैं मूढ़ा क्या थे, अव्देखि, थे मनु संबंधी शरीर का आश्रित मनु सम्बन्धी आश्रितम है ना तो मनु संबंधी दे का आश्रय लेने वाले मनु सम्बन्धी दे का आश्रय लेने वाले या मनुष्य संबंधी देखो को धारण करने वाले मतलब मानवीय देखो को धारण करने वाले मनुष्य देखो को धारण करने वाले तात्पर्य क्या है मनुष्य दे ऐसी मनुष्य दे से व्यवहार करने, करने वाले या मनुष्य दे लीला करने वाले मनुष्य व्य से लीला करने वाले मेरा तर, मेरा क्या परम भाव परम कर प्रकृष्टम पर प्रकृष्टम कर श्रेष्ठम भावम करम तत्व मतलब मेरे श्रेष्ठ परमात्म स्वरूप को न जानने वाले मेरे श्रेष्ठ भूतों के महान ईश्वर मेरे श्रेष्ठ परमात्मा स्वरूप को न जानने वाले तो अब जान देना परमात्म तत्व परमात्म तत्व कैसा है आकाश कल्पम और आकाश कल्पम कर आकाशादी अंतरतम की आकाश से भी अंतरतम या आकाश से भी सूक्ष्म मेरे पर भाव परमात्म तत्व को न जानने वाले हैं अजानता मम भूत महेश्वरम है ना इसका क्या सुबह सर भूटा नाम महंसमेश्वरम ये सभी भूतों के महान ईश्वर अपनी आत्मा अपनी आत्मा सभी भूतों के महान ईश्वर ऐसा लगाएंगे कि भूत महेश्वर है ना कि सभी भूतों के महान ईश्वर अपनी आत्मा कौन किसकी आत्मा अभिव्यक्तियों की भी आत्मा तो नहीं है ना तो अपनी आत्मा अपने भूतों के महान ईश्वर मेरे सर्वश्रेष्ठ परमात्म स्वरूप को न जानने वाले या एक पद छूट रहा है कौन सोम तो ऐसा लगाना कि अपनी आत्मा किसकी आत्मा सबकी आत्मा अभिव्यक्तियों की भी आत्मा अपनी आत्मा भूतों के महानी मेरे श्रेष्ठ पे परमात्मा स्वरूप को न जानने वाले अभिव्यक्ति लोग मनुष्य धारण करने वाले मेरा श्रेष्ठ कार्य करते हैं और इसलिए तथा चाह और उससे तस्म अवज्ञान भावेन और, और उससे सत्य से लेना है वरिम कि मेरी अवज्ञा करने के कारण मेरी अवज्ञा करने के कारण का आहता वे वे बेचारे, बेचारे वे मारे ही गए वे बेचारे मारे भी उनको तो किसी के द्वारा मारे गए समझ लेना जो भगवान का तिरस्कार करते हैं वो कहते हैं, किसी के द्वारा मारे गए समझ लेना तो आहत है। तो किसी के द्वारा मारे गए है क्या समझो सबसे वही मन है क्या करता और वैसा करने से और वैसा करने से मेरा तिरस्कार करने के कारण मेरा तिरस्कार करने के कारण बराका आहत हैं, है नगवान ने क्या बताया जन्म कर्म शाम जन्म कर्म क्या है अवतार और लीला सब कैसा है दिव्य एवं वो व्यक्ति है हाँ तक आदि हम पुनर्जन वो देव को छोड़कर पुनः संसार में महीना है ना आप सारे साधारण उनको मानो भगवान का तिरत्कार करो क्या भगवान है तो क्या होगा किसे तो भाई आप समझ लेना मारा होगा समझ लेना उन लोगों से किसने मारा है उनसे कभी संसारों नहीं मार दिया उनको ओम पूर्ण मदन पूर्ण मिनम पूर्ण पूर्ण मे पूर्ण श्या पूर्ण पूर्ण ओम